नमस्कार आप सभी का स्वागत है डॉक्टर प्रवीण शुक्ला जी अभी हमारे साथ हैं और बहुत अच्छे हास्य कवि भी हैं और इन्हें राष्ट्रपति द्वारा भी अवार्ड मिला हुआ है काफी जगह जगह पे इन्होंने प्रोग्राम किए हैं और मैं कुछ समय पहले इनको जब सुना तो इनकी जो वर्तमान समय को देखते हुए जब ये कविता करते हैं बहुत ही सटीक रूप से वो बात कहते हैं और हंसी या व्यंग कविताएं तो बात ही मत पूछो बस आप सुनते सुनते ही बस लोटपोट हो जाएंगे और आपकी हाथ की तालियां अपने आप बजने लगती हैं और आपके मुख पे एक बहुत ही सुंदर मुस्कान बनी रहती है और जब भी आप डॉक्टर प्रवीण शुक्ला जी को याद करेंगे और उनकी कविताओं को याद करेंगे तो आपके चेहरे पे वो हसी वो नमी बनी रहेगी काफी समय तक तो चलिए ऐसे महान कवि डॉक्टर प्रवीण शुक्ला जी का ताहदिल से स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम सरगम में आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबान 90.4 पॉइंट चलिए आप सभी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रवीण शुक्ला का और धन्यवाद रमेश जी सरगम के लिए यही कहूँगा कि जितने भी इसके श्रोता हैं उनके सारे गम खत्म हो जाएं और जो गम हैं वो सारे गम सरगम में तब्दील हो जाएं तो जिंदगी में एक नई खुशी आएगी और नया उत्साह आएगा मैं चाहूँगा सर थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कब से आपने ये कविता या हास्य कविता करना शुरू कर दिया इसके बारे में थोड़ा सा अपनी जो बैकग्राउंड है इस फील्ड से जुड़ने का वो थोड़ा सुनना चाहेंगे देखिए कविताएं मैं जब आठवीं कक्षा में पढ़ता था तब से मैंने लिखनी शुरू कर दी थी मेरे पिताश्री मेरे जन्म के पहले से ही बहुत कवि सम्मेलन वगैरह कराते थे और सभी कवियों को आना जाना रहता था हमारे घर और घर के आस वर्ष में कई गोष्टियाँ ऐसी होती थी उस समय हम पिलखवा रहते थे जो एक छोटी जगह है दिल्ली से पैंतालीस किलोमीटर दूरी पर जहाँ बहुत बड़े बड़े होटल भी नहीं हैं और बहुत बड़े गेस्ट हाउस रेस्टोरेंट नहीं है प्राय ये होता था कि पिताश्री जो कवि सम्मेलन करवाते थे तो कवियों को घर में ही टिकवाया जाता था घर से ही सारे खाने पीने की चीजें बनाई जाती थीं। मैं उस समय कक्षा 6 का विद्यार्थी था तो अपने चचा के साथ अपने बड़े भाइयों के साथ परिवार वालों के साथ कवि सम्मेलन में जाना खाना सर्व करवाना कविताएं सुनना कवियों की बातें सुनना उस बातचीत ने और उस सब परिचय ने मेरे भीतर कविता के प्रति रुचि जागृत की कक्षा आठ में था उस समय मेरी आयु तेरह वर्ष थी मैंने कविताएं लिखनी शुरू की लेकिन एक घबराहट थी कि कहीं पिताश्री को ये ना लगे कि ये पढ़ाई की बजाय किस दिशा में जा रहा है तो मैं चोरी चोरी चुपके चुपके लिखता था और कि उसे जाहिर नहीं होने देता था लेकिन एक बार मेरे मन में ये आया कि कुछ कविताएं अखबार में छपने के लिए भेजी जाए मैंने अपनी कुछ कविताएं अपनी कॉपी के कागज पर लिखीं और नव टाइम्स दिल्ली से एक अखबार प्रकाशित होता है उसमें छपने के लिए भेजी अचानक मुझे किसी ने फोन किया फोन तो क्या किया बताया मेरी एक बुआ थी उन्होंने कि तेरे एक कविता छपी है जिसमें लिखने वाले का नाम प्रवीण शुक्ल है ये प्रवीण शुक्ल तू है या कोई और yes. तब तक तो उन्हें भी नहीं पता था कि ऐसी कोई कारस्तानी मैं करता हूँ तो पहली कविता उस समय प्रकाशित हुई पिताश्री को भी पता लगा कि ये कविताएं लिखने लगा है तो उन्होंने ना कुछ हतोत्साहित किया ना प्रोत्साहित किया बस एक साइलेंट मोड जैसे कि ठीक है ठीक है कोई बात नहीं लिखो ऐसा कहके छोड़ दिया यात्रा चलती रही लगातार और छोटी छोटी गोष्टियों में मैंने कॉलेज में परफॉर्म करना शुरू किया कॉलेज के जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं उसके बाद मैं जिन दिनों बीए में आया तो एक बहुत बड़े अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में सन उन्नीस की बात है गाजीबाद के एक बड़े हिंदी सेवी थे श्री हरप्रसाद शास्त्री उन्होंने मेरे पिता के वो मित्र थे उन्होंने मेरी कविताएं सुन ली किसी छोटे छोटे प्रोग्राम में तो उन्होंने कहा कि प्रवीण तुम आइएगा इस बार और तुम्हें वहां कविताएं सुनानी है मैंने पहली बार अपने जीवन में किसी बहुत बड़े अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में जिसमें गोपाल दास नीरज जी भी थे हुरड़ मुरादाबादी जी थे डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब थे हरिओम पंवार साहब थे डॉक्टर उर्मिलेश जी थे किशन सरोज जी थे एक बड़ा बहुत अखिल भारतीय स्तर का भव्य कवि सम्मेलन था उसमें पहली बार परफॉर्म किया और हुआ भी ये कि ज़्यादातर जो नए कवि होते हैं उन्हें शुरू में पढ़वा दिया जाता है लेकिन जो संचालक थे वो मुझे जानते नहीं थे मैं भी नहीं जानता था मेरा मेरा तो पहला मंच था जब उन्हें मेरा नाम दिया गया वो मेरा नाम लेना भूल गए कवि सम्मेलन लगभग मध्यंतर तक आ गया और संयोजक महोदय ने कहा कि भई एक बच्चे का नाम दिया था तुमने उनको कविताएं नहीं पढ़वाई तो इनसे क्या समापन अध्यक्षता इन्हीं से करवाओगे आज की ही समापन इन्हीं से करवाओगे तो उन्हें याद आया और उन्होंने अचानक मुझे बुलाया ये स्थिति मेरे फेवर में रही क्योंकि शुरू में कवि सम्मेलन जमता जमते जमता है लेकिन उस समय तक वो जम चुका था और बहुत असीम स्नेह गाजियाबाद के लोगों ने मुझे दिया आज तक उनकी मोहब्बत मेरे साथ है और जो कविताएं मैंने वहां परफॉर्म की थी वो आज भी मेरी लोकप्रिय कविताएं हैं पूरे देश में लोगों ने पसंद करते सबसे जो पहली कविता आपने जो न्यूज़पेपर में दी थी वो मैं सुनना चाहूँगा थोड़ा सा देखिए वो उस समय मैंने बताया मैं कक्षा आठ का विद्यार्थी था और कक्षा आठ का विद्यार्थी जैसा लिखेगा वैसी ही वो कविता थी बाल कविता मैंने एक पतंग के बारे में लिखी चली डोर के संग उड़ती हुई पतंग उड़ती नील गगन में रहती सबके मन में करती है झरझर उड़ती है फरफर फर, कभी आ जाती है पास कभी छूती आकाश कभी हिम्मत ना हारी करती डोर की सवारी अपनी राह बनाती अंबर तक हो आती ये मेरी कक्षा आठ में लिखी गई पहली कविता थी और जो कविता मैंने पहली बार मंच पर प्रस्तुत की वो एक सिंघावलोकन छंद था जिसका विशेष बात ये थी कि कविता की पहली पंक्ति जिस शब्द पर समाप्त होती थी दूसरी पंक्ति वहीं से प्रारंभ होती थी दूसरी पंक्ति जहाँ समाप्त होती थी तीसरी पंक्ति वहीं से प्रारंभ होती थी और इस प्रकार थी वो कि रोटी चाहे पतली सी होवे होवे चाहे मोटी मोटी को भी खाता है भूखा थका आदमी आदमी में आती जाती रात दिन ही कमी कमी है कि और और और हो वह पैसा पैसे से ले लू एक वायुयान जैसा वायुयान जैसे में रात दिन घूमू घूमू होटलों में और बोतलों को चूमू चूम झूमू नाचू गाऊ ताता ताता थैया थैया के लिए कुछ और हो रुपैया रुपये के भरे हो मैं बक से गरम से बक से गरम से हो बिगड़े करम से बिगड़े करम से ही चूम लू मैं चोटी चोटी पे भी तो खाएगा वही चार रोटी तो ये कविता मैंने अपने कवि सम्मेलन में पहले कवि सम्मेलन में सुनाई थी आज भी कई जगह लोग मांग करते हैं कि वो रोटी वाली कविता सुना दीजिए तो देखा आपने कि डॉक्टर प्रवीण शुक्ला जी शुरुआत तौर पे ही आठवीं कक्षा से ही उन्होंने कविता करना शुरू कर दिया और एक लंबा सफर इन्होंने तय किया है तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे कि कईयों के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कवियों के जीवन में किस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं या नहीं आते हैं नहीं कवियों के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं जीवन तो जीवन है कई बार किसी कवि को ऐसा कोई अवसर मिल जाए मान लिया उसको मीडिया में कोई अवसर मिल जाए आ, मीडिया से मेरा मतलब है कि जो संचार के विभिन्न माध्यम हैं तो एकदम उसकी लोकप्रियता भी बढ़नी शुरू हो जाती है मांग भी बढ़नी शुरू हो जाती है और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छी कविताएँ लिखने के बाद कवि में कुछ व्यक्तिगत दोष हैं मेरा बिल्कुल स्पष्ट रूप से मानना है यदि आप अच्छी कविताएं लिखते हैं आपका व्यवहार अच्छा है आपकी समझ अच्छी है तो कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता लेकिन यदि आपके पास कविताएं तो अच्छी हैं लेकिन आपके स्वभाव में कुछ ऐसी व्यक्तिगत त्रुटियां हैं जिनके कारण लोग आपको पसंद नहीं करते या आप अपना ऐसा व्यवहार करते हैं जो दूसरों को हर्ट करता है चोट पहुंचाता है तो लोग धीरे धीरे आपकी अच्छाइयों के साथ साथ आपकी बुराइयों की जब तुलना करते हैं और संतुलन बिठाते हैं तो आपको नापसंद करना शुरू कर देते हैं तो इससे कई रचनाकारों के जीवन में उतार भी आना शुरू हो जाता है ये जिंदगी के विभिन्न रंग है लेकिन मेरा अपनी समझ अपनी सोच ये है कि व्यक्ति यदि अच्छे अवसर की तलाश तो ईश्वर उसे अवसर देता है लेकिन अपने आप को संतुलित रखें बढ़िया कविताएं लिखें बढ़िया परफॉर्म करें तो फिर उसकी जिंदगी में उतार नाम की चीज तो आ नहीं सकती जो भी आएगा वो अच्छा ही होगा और सीढियां धीरे धीरे आगे की तरफ ऊंचाइयों की तरफ बढ़ती रहेंगी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे जो चीज़ें समझनी थी ये है कि आदमी का स्वभाव जितना अच्छा है उतना ही वो आगे बढ़ सकता है तो ये बहुत बड़ा काम करता है हमारे जीवन में हम अपने जीवन में कुछ करने के लिए अपने स्वभाव को अगर ठीक कर लेते हैं तो बहुत जल्दी हम ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो चलिए एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे कि हम सभी लोग कुछ चीजों से खुश हो जाते हैं कभी किसी को खाने से खुशी मिलती है कभी किसी को गीत सुनने से खुशी मिलती है किसी को फिल्म देखने से खुशी मिलती है तो आपका खुशी का राज क्या है देखिए कि मेरी खुशी का राज ये है कि जब कोई अच्छी कविता लिख जाती है तो उसका जो एक तरह से एहसास है जो अनुभूति है वो बहुत समय तक रहती है उसमें जो आनंद की प्राप्ति होती है किसी स्त्री ने यदि किसी सुंदर बच्चे को जन्म दिया और बाद में वो प्रसव पीड़ा से तो गुजरती है लेकिन उस बच्चे को देखती है तो आनंदित होती है ये मेरा बच्चा है और इतना सुंदर है और उसकी तरह तरह की उसके जो क्रियाकलाप है उन्हें देख कर प्रसन्न होती है तो मुझे लगता है कि हर एक रचनाकार चाहे वो किसी भी विधा का है वो एक क्रिएटर है और जब ईश्वर उससे कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करा लेता है कि उसे लगता है खुद को खुद को एहसास होना शुरू हो जाता है कि हमने कोई अच्छी चीज़ लिखी हमने कोई अच्छी अच्छी रचना कही जो दुनिया के काम आएगी और समाज को दिशा देगी और हमारे नाम को आगे बढ़ाएगी तो एक सुखानुभूति होनी शुरू हो जाती है ऐसी कई कविताएँ हैं कि जब उनके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ये कविताएँ मैंने लिखी नहीं है ये किसी दूसरी शक्ति ने लिखवाई हैं और सच तो यही है कि जो रचना कार्य चाहे वो किसी भी विधा में कविता करता है कि रचना लिखी नहीं जाती एक बार रामचंद्र शुक्ल जी से किसी ने पूछा था कि गद्य में और पद्य में क्या अंतर है तो उन्होंने कहा था कि जो प्रोज है वो लिखा जाता है और पोइट्री है वो लिख जाती है तो वो लिख जाती है कई बार ऐसी कविता तो उससे एक एहसास होता है मैंने एक कविता लिखी थी भीष्म प्रतिज्ञा और लगभग अट्ठारह वर्ष पहले वो रचना लिखी थी आज भी जब कहीं सुनाता हूं तो सुनने वालों को लगता है कि ये कविता मैंने लिखी है क्या और मुझको भी एहसास होता है कि ये किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे रचना लिखवाई हम थोड़ा सा उसे सुनना चाहेंगे उसे कविता का शीर्षक है भीष्म प्रतिज्ञा आप सब जानते हैं कि जब कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों का तो कृष्ण ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इस युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा दूसरी और भीष्मे प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं कृष्ण से अस्त्र शस्त्र उठवा मानूंगा मुझे लगा कि इन दोनों प्रतिज्ञाओं के बीच में एक द्वंद है उस द्वंद ने मेरी अंतरात्मा में द्वंद मचाया और अब से लगभग 18 वर्ष पहले यह कविता लिखी थी मैं मन की वो कविता प्रस्तुत करता हूँ सुनिएगा आपके मन तक पहुँचेगी सुनिएगा देखिए मैं निवेदन करता हूँ इस गद्दी के चक्कर ने भारत की हालत गारद की कभी ये पंक्ति पढ़ता है तो कुछ मित्र कहते हैं भाई आप गद्दी के पीछे बहुत पड़े रहते हैं मैं कहता हूँ कि मित्रों ये तिरसठ वर्ष की बात नहीं है गौरी आया गजनबी आया फ्रांसीसी आए अंग्रेज आए शक आए हूण आए किस किस ने पुर्तगाली आए किस किस ने सोने की चिड़िया के पंख नोचने की कोशिशें नहीं की गद्दी के चक्कर में तो हिंदुस्तान तिरसठ वर्षों से नहीं पिछले 2000 वर्षों से अनेक बार हमलों से आहत हुआ है तब सुने इस गद्दी के चक्कर ने भारत की हालत गारद की और इसी चक्कर में होती दुर्गति मेरे भारत की ऊंच नीच और भेदभाव भी इसी कथा के हिस्से हैं वैर भाव सहयोग त्याग के इसमें अनगिन किस्से हैं इन किस्सों के कारण हितो कुरु क्षेत्र में युद्ध हुआ पूरा भारत महायुद्ध से पल भर में आबद्ध हुआ दोनों पक्षों की रक्षा को तत्पर सभी परिचित थे और परिचित गण भी तो रखते अपने अपने हित थे श्री कृष्ण ने महासमर में काम किए थे मिले जुले दुर्योधन को सेना दे दी और अर्जुन को स्वयं मिले दुर्योधन को सेना दे दी और अर्जुन को स्वयं मिले अर्जुन को नादान समझ अर्जुन को नादान समझ दुर्योधन मन में फूल गया माधव की मायावी माया को बिल्कुल ही भूल गया माधव की मायावी माया को बिल्कुल क्या क्या भाव गुने वो पिता में जो तन मन से कौरव सेना को अर्पित थे वो पिता मेह जो राजा की गद्दी को सदा समर्पित थे वो पिता में जो दुर्योधन की सेना के सेना थे वो पिता मह जिनके सारे सर काल की ही गति थे वो पिता मह जिनके अस्त्रो शस्त्रों पर लक्ष्य सुअंकित थे वो पिता मह जिनकी शक्ति से सभी देवता शंकित थे वो पिता मह जिनके शस्त्रों से अंबर तक फट जाता था वो पिता मह जिनकी इच्छा से गंगा जल हट जाता था वो पिता मह जिनकी इच्छा से गंगा जल हट जाता था जब सुने उन्होंने वचन कृष्ण के मन ही मन में मुस्काये यह सोच चलो मौका आया माधव को झुटलाया जाए यह सोच चलो मौका आया माधव को झुटलाया जाए पिता मह के यह विचार सुन सहमी सहमी प्रज्ञा थी एक और कृष्ण प्रतिज्ञा दूजी और भीष्म प्रतिज्ञा थी दादा की प्रतिज्ञा सुन अर्जुन मनही मन विचलित था तीनों पात्र देखें उनका मनोविज्ञान देखें कि दादा की प्रतिज्ञा सुन अर्जुन मन विचलित था क्योंकि उनकी सभी शक्तियों से वह पूरा परिचित था वह जान चुका था पिता ने जैसे जो भी ठान लिया क्रूर का इस भूमि को लाशों से भर डालेंगे मुझ बालक को भी लगता है अब उनसे लड़ना होगा संभव है की मृत्यु के चरणों में भी चढ़ना होगा विचलित अर्जुन के मस्तक पर उभर उठी चिंता रेखा श्री कृष्ण ने व्याकुल अर्जुन के मुख को देखा दो पंक्तियां आदरणीय भ्राता श्री ब्रजमोहन जी को समर्पित करता हूं सुनिएगा आपको लगे मैंने दो पंक्तियों में कुछ कहने की बात की है तो बहुत स्नेह अपने इस मंच के छोटे कवि को छोटे बच्चे को अपने अनुज को अपने छोटे भाई को दीजिएगा जो भी आपको लगे कि विचलित अर्जुन के मस्तक पर उभर उठी चिंता रेखा श्री कृष्ण ने व्याकुलकू लर्जुन के मुख को देखा बोल उठे हे पार्थ युद्ध से आज अगर डर जाओगे तो संभव है कि तुम जीने से पहले मर जाओगे बोल उठे हे पार्थ युद्ध से आज अगर डर जाओगे तो संभव है कि तुम जीने से पहले मर जाओगे जीने मरने को लेकर यूं चिंता और सिहरना क्या जीने मरने को लेकर यूं चिंता और सिहरना क्या जब तक तेरे रथ पर मैं हूं तुझको जग से डरना प्रणाम करता हूं आपको जिस मन से आप सुन सुनना जब तक तेरे रथ पर मैं हूं तुझको तुझको जग से डरना क्या माधव की बातों से अर्जुन में शक्ति संचार हुआ कांधे पर गांडीव सजाकर लड़ने को तैयार हुआ महासमर में वीरों ने निज प्राणों की आहुति दी पिता महन ने अर्जुन को देखा रथ की धीमी गति की रथ को रोका और रोकते ही पहले ये काम किया किंकर जी मैंने पंद्रह दिन तक सोचा क्या हुआ होगा कुरुक्षेत्र के मैदान में पंद्रह दिन बाद दो पंक्तियां माँ सरस्वती ने मेरी झोली में डाली तमाम प्रबुद्ध लोग बैठे हैं विशेष लोग हैं मैं अनुवाद नहीं करता केवल आप समझिएगा कि रथ को रोका और रोकते ही पहले पहले ये काम किया माधव को देखा मुस्काए झुककर उन्हें प्रणाम किया भीष्म ने रथ अर्जुन को देखकर रोका लेकिन फिर अर्जुन को नहीं देखा क्योंकि तीर अर्जुन के साथ चलने हैं लेकिन युद्ध तो आज कृष्ण के साथ है इसलिए रथ को रोका और रोकते ही पहले पहले ये काम किया माधव को देखा मुस्काए झुक उन्हें प्रणाम किया अर्जुन को आशीष दिए छलकी आंखों को मींच लिया और अगले ही क्षण तुणीर से भी बाणों को खींच लिया चला धनुष पर बाण उन्होंने खींचा जब प्रत्यंचा को बिजली कड़की सैनिक बोले डर करके भागो भागो शस्त्रों की वर्षा से अंबर आतुर फट जाने को रत्नाकर में उठी हिलोरे नील गगन छुवाने को शैल शिखर तक ध्वनि तरंगों से टकरा गिरते थे लगता था की कुरुक्षेत्र पर काले बादल घिरते थे पिता के बाणों से पूरा भूमंडल डोल उठा प्रत्येक वीर ही महासमर में हर हर बम बम बोलो तलवारों के टकराने से ध्वनि गूंजती थी टंटन शब्द का चमत्कार देखें किस तरह का युद्ध हुआ कि तलवारों के टकराने से तलवारों के टकराने से ध्वनि गूंजती थी टंटन बाण हवा के सीने पर दस्तक देते थे सनन सनन सनन सनन से और भयानक हो उड़ती थी मंद पवन कवच और कुंडल वीरों के बज उठते थे खनन खनन मस्तक पर अंकुश टकराने से गज करते थे गर्जन घायल असवो की गूंज रही थी थीन भाले चलते ऐसे जैसे बिजली चलती कड़क कड़क काट रहे थे वीर समर में सिर को धड़ से भड़क भड़क घनन घनन घन गन घटा घिरती जाती थी छन छन में बाण कमान कृपाण गदा से रक्त बहा कणकण में उद्दंड चंडनी चंडी माके चरणों में नरमुंड चढ़े बजा रहे थे घनन घन यम नगाड़े खड़े खड़े और थोड़ा सा समर्थन बढ़ा बढ़ा दीजिएगा तो बात पहुंचेगी बजा रहे थे घन घन राजती थी भड़कन। पिता के लोहित लोचन देख बढ़ी दिल की धड़कन महासमर में दादा ने काटे थे अनगिन मस्तक धड़ दृश्य देख आसमान में बादल रोए गरड़ गरड़ चीखे गूंजी थी धरती पर चीख चीख में क्रंदन था लगता था उस रोज धरापरम मृत्यु का अभिनंदन था महासमर में महारथी गण कटकर जब जब मरते थे तब तब लगता था प्रलियंकर वहां तांडव करते थे रक्त मैया खप्पर भरती जाती थी पितामह से पूरी पांडव सेना डरती जाती थी उनके आगे जो भी आया उसका तत्काल हुआ उसी वीर की शोणित धारा से तलभू का लाल हुआ इतना रक्त पिया धरती ने और नहीं पी पाती थी बहे लहू की धारा अब नदियावन बहती जाती थी बर्बादी को देख पार्थ ने जब गांडीव उठाया तो उसके द्वारा उसने अपना पहला बाण चलाया तो पितामह के बाणों से टकरा करके वो टूट गया अगले क्षण गांडी मुस्टिका से अर्जुन की छूट गया पितामह को जीते जी उत्कर्ष देखें कविता का पितामह को जीते जी मनमानी ना करने दूंगा चाहे कुछ भी हो अर्जुन को ऐसे ना मरने दूंगा क्रोधित होकर माधव ने रथ के पहिए को उठा लिया उसे सुदर्शन चक्र बनाकर पिता मेह की ओर किया माधव की वह मुद्रा मानो महाकाल से मिलती थी उनकी इस मुद्रा से डरकर पूरी पृथ्वी हिलती थी उनको देखा धनुष रखा अगली पंक्ति पर एक बार मिलकर पूरे सभागार का आशीर्वाद चाहूंगा उनको देखा धनुष रखा और दादा मन में फूल गए हाथ जोड़कर बोले माधव क्या प्रतिज्ञा फूल गए उनको देखा धनुष रखा और दादा मन में फूल गए हाथ जोड़कर बोले माधव क्या प्रतिज्ञा भूल गए पूरी सेना बोल उठी कि बोलो बनकर के निर्भय एक बार सब मिलकर बोलो बोलो पितामह की जय एक बार सब मिलकर बोलो बोलो मित्रों सच कहता हूं जब ये कविता मैंने यहां तक लिख ली थी दो महीने तक एक बेचैनी मेरे भीतर रही भीष्म ने आखिर कैसे हरा दिया कृष्ण को तब मैं अंतिम पंक्तियां दो महीने के बाद आठ दस निष्कर्ष रूप में आई जिनके लिए मैंने ये पूरी रचना आपको सुनाई इससे बढ़िया तीर्थ स्थली जैसी ये जगह है तो ये मैंने कहा कि हमारे शब्दों की भी तीर्थ यात्रा है वो अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूँ इस रचना की सुनिएगा कि पिता मह की शक्ति की हालांकि बड़ी महत्ता थी पर माधव की शक्ति में तीनों लोगों की सत्ता थी वह कान्हा जिनके पैदा होने पर माया छा जाती हो सभी सैनिकों को पहरे पर ही निद्रा आ जाती हो ताले बेड़ी और द्वार भी खुद ही खुद, खुद खुल जाते हो सभी देवता गण जिनके चरणों पर पुष्प चढ़ाते हो जिनके चरणों के वंदन को यमुना जल बढ़ आता हो शेषनाग जिनकी रक्षा ही तपना फन फैलाता हो दुष्ट कंस की काया का जो पल में ही मर्दन कर दें नाग कालिया के फन पर भी ठुमक थुमक नर्तन कर दें जिनका चक्र सुदर्शन रवि की गाथा को खुद कहता हो तीन लोक का बुद्धि और बल जिनके अंदर रहता हो सरस सलिल सुंदर सरिताओं संग समन्वित सागर हो कि सरस सलिल सुंदर सरिताओं संग समन्वित सागर हो अगम अगोचर आदि अखंडित और अनस्वर आखर हो जिस परम पिता परमेश्वर की शक्ति का कोई अंत नहीं जिनके आगे प्रश्न कभी भी कोई रहा ज्वलंत नहीं उस परम पिता को पिता मह ने आखिर कैसे डरा दिया यह बात असंभव है पर भक्ति ने भगवान को हरा दिया यह बात असंभव है पर भक्ति ने भगवान को हरा दिया पिता में की अपने जीवन से हो चली विरक्ति थी पर परम पिता के लिए पितामह में, में अटूट आ सकती थी कृष्ण चक्र ले इसीलिए उन पर करने प्रहार गए कर लें भीष्म प्रतिज्ञा पूरी जानबूझकर हार गए कर लें भीष्म प्रतिज्ञा पूरी जानबूझकर हार बहुत ही अच्छी बात आपने सुनाया और चंद सार रूप में यही समझा कि इसमें पूरा महाभारत और रामायण समाया हुआ है तो चलिए मैं एक हास्य कविता जरूर सुना चाहूँगा बहुत सारे हास्य कविता अपने लिखी हैं। तो कुछ एक दो जरूर सुनाइए हमारे श्रोताओं के चेहरे पे नमस्कार मधुबन के श्रोताओं के लिए कुछ छंद प्रस्तुत कर देता हूँ सुनिएगा राजनीति को लेकर मैंने को बहुत छंद लिखे आजकल जो स्थिति चल रही है गठबंधन की राजनीति उसके बारे में एक छंद समर्पित है आपको इसमें मैंने एक मुहावरे का प्रयोग किया नींबू निचोड़ना आप जानते हैं की दूध में नींबू निचोड़ दिया जाए तो सारा दूध खराब हो जाता है मैं इशारे में एक बात करता हूँ अलग अलग पार्टियों के दो राजनेता किस ढंग से बात कर रहे हैं कि एक ने दूजे से कहा सुन प्यारे प्यारे भाई प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। ने तीजे से कहा रास्ता नहीं दिया तो चौराहे से, से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। तीजे ने चौथे को कार के कहा कि सुनो जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं चौथा बोला पांचवे से यदि ना मलाई मिली दूध की कढ़ाई मैं नी बुनी चोड़ दूंगा मैं दूध की कढ़ाई मैं नी बुनी चोड़ दूंगा एक छंद और वर्तमान वेश में सुन लीजिए क्या स्थिति चल रही है देश में राजनीति को लेकर कि कुर्सी की बात करूं कुर्सी पे घात करूं देखो कुर्सी को ही तो डाट रही कुर्सी कुर्सी बनी आवारा कुर्सी बनी है आरा देखो कुर्सी को ही तो काट रही कुर्सी कुर्सी खरीदती है कुर्सी ही बेचती है हमेशा से कुर्सी की हाट रही कुर्सी कुर्सी में कुर्सी ही दीमक सी घुस गई आजकल कुर्सी को चाट रही कुरसी आज कुर्सी को चाट रही कुरसी ये सारी राजनीतिक स्थितियां हैं एक छंद और सुन लीजिएगा इन सारी राजनीतिक स्थितियों के बीच में मैंने इशारे इशारे में भी कई बार बात करने की कोशिश की चमचे की विशेषताएं एक छंद में बताता हूँ कि कोई ना था आस पास नेताजी भी थे उदास चोरी छिपे नेताजी की दुम हुआ चमचा नेताजी के वंदन में हर अभिनंदन में उनके माथे का कुम चमचा नेताजी हंसे तो मुआ लिया बजाने लगा दुखी होने पर गुमसुम सुम हुआ चमचा नेताजी की सभा में जो जूदोगी बौछार हुई गदिंग जैसा गुम हुआ चमचा गदिंग जैसा गुम हुआ इतना ही कहता हूं कि देश ऐसे चमचों से ईश्वर इस देश को बचाए और हमें ऐसे राजनेता दें जो भारत को एक स्वर्णिम इतिहास की तरफ लेकर जाए और देश को एक सही दिशा दे सके बहुत ही सुंदर आपने प्रस्तुति हमारे सामने रखी और सरगम इस कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को एक नई अनुभूति हो रही होंगी क्योंकि इतने बड़े कवि और बहुत ही सरल और सुंदर शब्दों में अपनी बात रखती और बहुत ही अच्छा लगा कि वो जो भीम की जो कविता थी वो बड़ी सुंदर है जिसमें सभी चीजें आ गई थी और राजनीति पर भी उन्होंने व्यंग्या्यात्मक एक कविता सुनाई हमें दो तीन छंद हमें सुनाए बहुत ही सुंदर ढंग से इन्होंने अपनी कविताओं को रखी एक छंद विशेष सुनाता हूं और आदरणीय दीदी बता रही थी कि हम कौन हैं इसको पहचानने की एक प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी हम शरीर हैं या हम आत्मा हैं मुझे लगता है ये थोड़ी सी पहचान हो जाए आहट जो पहली दस्तक मैंने महसूस की अपने दरवाजे पर भी तो फिर कैसा महसूस होता है एक छंद के रूप में प्रस्तुत करता हूं सुनिएगा गुरुजी ने कहा कि इससे बढ़िया मैंने लिखा नहीं 125 से ज्यादा मैंने छंद लिखे होंगे कि रूप को यू धूप की तरह रखो निखार कर कि रूप को यू धूप की तरह रखो निखार कर काम देव जी से देख के संवरने लगे होठों पे सजा के मुस्कान यू रखो की आंसू आंख में आने की सोच कैसी हरने लगे आंख में आने की सोच कैसी हरने लगे आंख में आने की सोच कैसी हरने लगे खुद पे यकीन यदि हो तो फिर ऐसा हो कि कि खुद पे यकीन यदि हो तो फिर ऐसा हो कि दुख आगे झुककर पानी भरने लगे ये दस्तक हो जाएगी तो दुख वुख सब खत्म हो जाएंगे देखिये किस ढंग से शायद ये बात निकल कर आई है ये अंतर क्लियर हो जाए तो ऐसा ही होगा कि खुद पे यकीन यदि तो ऐसा हो कि दुख आगे कर पानी भरने लगे जीवन को जीना है तो जियो ऐसे ठसके से मौत जिंदगी को देखकर डरने लगे मौत जिंदगी को देखकर डरने लगे मौत जिंदगी को देखकर डरने लगे मौत जिंदगी को देख डरने लगे डॉक्टर प्रवीण शुक्ला जी क्या बात कही आपने कि हमारे जीवन में आध्यात्मिकता किस तरह आ सकती है ये आपकी कविता के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमें किस तरह से खुद को मगन रखना है खुद को अच्छे रास्ते पर बनाए रखने के लिए आपके ये शब्द बहुत ही काम आएंगे और मुझे लगता है कि हमारे श्रोतागण इन चीज़ों को सदा याद रखेंगे और अपने आप को सही ट्रैक पर बनाए रखेंगे तो और प्रवीण शुक्ला जी वर्तमान समय की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए गीत आपका हो जाए कई बार जब छोटे छोटे गांवों में रहने वाले लोग बड़े महानगरों में माया नगरी में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं तो कई बार मन को कैसा लगता है गांव अपना एहसास अपना पुराना स्थान याद आता है तो देखिए कैसा लगता है की गाँव से शहर आके मैंने महसूस किया यहाँ आदमी को आदमी से प्यार नहीं है कि गाँव से शहर आके मैंने महसूस किया आदमी को आदमी से प्यार नहीं है वहां दुख एक का नहीं था पूरे गांव का था यहाँ तो पड़ोसी पे भी एतबार नहीं है यहाँ तो पड़ोसी पे भी एतबार नहीं है माना जिंदगी की रफ्तार तेज हो गई है कि माना जिंदगी की रफ्तार तेज हो गई है इस रफ्तार में भी कोई सार नहीं है वहां मन का सितार गूंजता था बार बार यहाँ मन के सितार में ही तार नहीं है यहाँ मन के सितार में ही तार नहीं है यहाँ मन के सितार में ही तार नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण शुक्ला जी बहुत ही खूबसूरत शब्दों के साथ आपने ये रचना हमारे सामने रखा बहुत ही अच्छा लगा और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता गिल कभी कहीं न कहीं अपने बहुत ही विशेष योगदान पूरे विश्व को दे रहा है ये हमें पता चल जाता है अगर हम कहीं भी किसी भी मोड पे कुछ मुश्किल में आ जाते हैं तो मैं चाहूंगा की आप सभी लोग ऐसे विशेष कवियों को जरूर सुनिए तो आपको उस मुश्किल में भी एक एक एक नई रास्ता दिखाई देगा, देगा। नया दिशा दिशा, तो मैं कि मार्गदर्शन करने वाली छोटी सी कविता के कोई खुशियों में भी रोता कोई गम में भी मुस्काये रहे दुनिया की खातिर आंख में, में मेरी सदा आंसू मेरे कारण किसी की आंख में आंसू नहीं आए ऐसी कामना हम सबके मन में रहे तो निश्चित रूप से व्यंग की कविताओं की जरूरत नहीं पड़ेगी या तो गीत होंगे या हंसी की धमक होगी एक रचना बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के तमाम जितनी भी बातें हुई हैं उनसे थोड़ा सा हटकर और थोड़ा सा मुझसे सटकर बात आप तक पहुंचानी पड़ेगी आपको कहता हूं कि मुझे मेरे ही भीतर से जो यहाँ महसूस किया है उसको कहने के लिए इससे बेहतर रचना मेरे पास हो नहीं सकती है निवेदन करता हूं मुझे मेरे ही भीतर से उठाकर ले गया कोई मुझे मेरे ही भीतर से मुझे मेरे ही भीतर से उठाकर ले गया कोई मैं सोया था कहीं बेसुध जगा कर ले गया कोई एक वो मैं है जिसे अब तक हम मैं समझ रहे थे लेकिन इस मैं के भीतर भी कुछ है इसलिए निवेदन करता हूं मैं रोमांचित महसूस कर रहा हूं अपने आप को शायद वो रोमांच आप तक पहुंचे मुझे मेरे ही भीतर से मेरे ही भीतर से उठा कर ले गया कोई मैं सोया था कहीं बेसुध जगा कर ले गया कोई मैं रहना चाहता था जिस्म की इस कैद में लेकिन मैं रहना चाहता था जिस्म की इस कैद में लेकिन मुझे खुद कैद से मेरी छुड़ा कर ले गया कोई मुझे खुद कैद से मेरी मुझे खुद कैद से मेरी छुड़ा कर ले गया कोई भरी महफिल समझती थी मैं उसके साथ हूं लेकिन मुझे नजरों ही नजरों में छुपा कर ले गया कोई मुझे नजरों ही नजरों में छुपा कर ले गया कोई मैं जैसा भी हूं मैं मैं जैसा भी हूं वैसा अपने शेरों में धड़कता हूं मैं जैसा भी हूं वैसा अपने शेरों में धड़कता हूं मुझे गजलों में मेरी गुनगुना कर ले गया कोई मुझे गजलों में मेरी गुनगुनाकर ले गया कोई भटकता फिर रहा था बिन पते के खत सरीखा में भटकता फिर रहा था बिन पते के खत सरीखा में मेरा असली पता मुझको बताकर ले गया कोई और अंतिम दो पंक्तियाँ सुन लीजिए मुझे लगता है मैंने अपने जीवन में जो कुछ अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं उनमें ये दो पंक्तियाँ भी शामिल हैं और आज के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं है अपना स्नेह देते हुए मुझे मेरा स्थान दीजिएगा कि भटकता फिर रहा था बिन पते के खत खत सरीखा में मेरा असली पता मुझको बताकर ले गया कोई नदीसा बेखबर अपनी ही कल कल में मगनथा में नदीसा बेखबर अपनी ही कल कल में कल कल में कल कल में मगनथा में समंदर की तरफ मुझको बहा कर ले गया कोई बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए कार्यक्रम सरगम में और बहुत ही खूबसूरत चीजें आपने हमारे साथ शेयर किया इसलिए ताहे दिल से बार बार शुक्रिया और हम चाहेंगे आशा करेंगे कि आप सरगम इस कार्यक्रम से हमेशा जुड़े रहेंगे किसी भी रूप से तो चलिए इसी के साथ मुझे और डॉक्टर प्रवीण शुक्ला को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर पर सरगम सुनते रहो मुस्कराते रहो